पहली उड़ान टॉम टेट और राइट ब्रदर्स की कहानी अध्याय एक 1900 सौ किटी हॉक उत्तरी कैरोलिना अमेरिका एक सुबह टॉम एक सुबह टॉम टेट मछली पकड़ने गया पहली मछली जो उसने पकड़ी वह बहुत छोटी थी इसलिए उसने वो फेंक दी फिर उसने एक बड़ी मछली पकड़ी मैं और पापा इस मछली को दो दिनों तक खा सकते हैं उसने खुद से कहा समुद्र तट के नीचे टॉम ने एक बड़े तंबू के पास दो लोगों को देखा टॉम यह जानना चाहता था कि वो लोग क्या कर रहे थे हेलो उनमें से एक आदमी निकाल तुमने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है मैंने जो मछली पकड़ी थी वो आप लोगों को देखनी चाहिए थी टॉम ने कहा वो वेल जितनी बड़ी थी वो इतनी बड़ी थी कि मैं उसे समुद्र तट तर... पर खींच तक नहीं सका दोनों आदमी हंसे उन्होंने ढीले ढाले अजीबोगरीब कपड़े पहने थे टॉम देख सकता था कि वे किटी हॉक नहीं थे मेरा नाम औरविल है औरविल राइट उनमें से एक ने कहा तुम मुझे और व... बुला सकते हो या मेरा भाई है विल्बर तुम मुझे विल बुला सकते हो दूसरे आदमी ने कहा मैं टॉम टेट ने कहा आप यहां में क्या कर रही हो हम पर जैसे हवा बतम को उड़ाती है वैसे ही इस मशीन को भी उड़ाएगी और कहा हम किटी हॉक इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे अमेरिका में सबसे तेज हवा चलती है यहाँ की जमीन पर नरम रेत भी है और जो मशीन के उतरने के लिए सुरक्षित होगी विल ने जोड़ा क्या मैं उस पर सवारी कर सकता हूँ टॉम ने पूछा मशीन अभी पूरी नहीं हुई है विल ने कहा लेकिन तुम बाद में लौट कर आना और फिर हम देखेंगे ठीक है टॉम ने कहा मैं वापस आऊंगा टॉम वहां से अपने चचेरे भाई नेड और लोरा के घर गया अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद हवा में उड़ रहा हो टॉम ने कहा मैं अभी भी वहायु के दो लोगों से मिला वे कहते हैं कि वे पक्षियों की तरह हवा में उड़ने जा रहे हैं अरे टॉम लोरा ने कहा हमें बकवास की बातें मत बताओ यह सच है टॉम ने कहा उन्होंने मुझे वो उड़ने वाली मशीन भी दिखाई जो उन्होंने बनाई है फ्लाइंग मशीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती नेड ने कहा तुम बस हमें उल्लू बना रहे हो बस तुम लोग कुछ इंतजार करो टॉम ने कहा तुम उसे जरूर देखोगे नेड और लौरा टॉम की बात पर हंसे लेकिन टॉम को पता था कि वो सच कह रहा है अध्याय दो अगले दिन टॉम विल और, और को देखने टॉम विल और को देखने के लिए जा रहा था जब उसे आकाश में कुछ बड़ा दिखाई दिया यह वो उड़ने वाली मशीन थी वो दौड़कर समुद्र तट पर गया विलर और, और एक पतंग की तरह मशीन को उड़ा रहे थे टॉम के पापा और चाचा बिल उनकी मदद कर रहे थे जब मशीन नीचे आई तब टॉम ने पूछा क्या आप इसमें उड़ सकते हैं हाँ उड़ सकते हैं बिल ने कहा लेकिन सिर्फ एक बार पर आज मुझे उठाने के लिए हवा उतनी तेज नहीं है मैं भारी नहीं हूँ टॉम ने कहा क्या मैं इसमें सवारी कर सकता हूँ विल ने टॉम के पापा से पूछा आप क्या कहते हैं मिस्टर टेट हम उसे बहुत ऊपर जाने नहीं देंगे और मैं कहा ठीक है पापा, ने कहा, लेकिन पापा मशीन को ऊपर उठा उठाया तो उन्होंने मशीन को छोड़ दिया मशीन ऊपर और ऊपर गई टॉम के ऊपर उठ रहा था और वो और ऊंचा उठा पर अचानक मशीन ऊपर नीचे हिलने लगी रुको टॉम विल छिल्लाया फिर विल और चाचा ने रस्सी को जोर से खींचा मशीन नीचे आने लगी टॉम ने अपनी आंखें बंद कर ली और मशीन नरम रेत में जाकर धंस गई तुम ठीक ठाक तो हो पापा ने पूछा जब टॉम खड़ा हुआ तो वो हिल रहा था मैं ठीक हूँ उसने कहा मुझे फिर से उड़ना है अगली बार मैं और भी ऊपर जाऊँगा नहीं पापा ने कहा आज के लिए बस इतना ही बहुत है घर वापिस जाते समय टॉम नेड और लौरा से मिला मैंने उड़ने वाली मशीन में उड़ान भरी उसने कहा मैं आकाश में ऊपर उड़ा देखो हमें उल्लू बनाना बंद करो लौरा ने कहा मेरे पापा कहते हैं कि फ्लाइंग मशीनें सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है ने कहा। उनका कहना है कि यदि लोग उड़ान भरने के लिए पैदा हुए होते तो उनके हाथों की जगह पंख होते तुम दोनों कल समुद्र तट पर आना टॉम ने कहा शायद विलर और, और तुम्हें भी मशीन में सवारी करने दें अगले दिन दोपहर को लौरा और नेट समुद्र तट पर आए लेकिन वहां हवा नहीं बह रही थी मशीन एक बड़े कीड़े की तरह रेत में बैठी थी तुम कब उड़ने जा रहे हो टॉम लौरा ने पूछा और वो फिर वो मुझे देखो नेडने का मैं उड़ रहा हूँ फिर लौरा फिर वो और लोरा हंसते हुए भागने लगे और अपनी बाहों को फड़फड़ाने लगे बस इंतजार करो टॉम ने कहा तुम देखोगे कुछ दिनों बाद बिल ने फिर से उड़ान भरी वो पंद्रह सेकंड हवा में रहा और उसने चार सौ फीट लंबाई की ग्लाइड भरी फिर वो और और, और अपने घर को जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांधने लगे क्या आप हमेशा के लिए जा रहे हैं टॉम ने पूछा नहीं बिल ने यह एक अच्छी मशीन है ऊपर नीचे और बाएं दाएं जा सकती है लेकिन हम इससे भी एक बेहतर मशीन बनाने के लिए घर जा रहे हैं वो मशीन हवा में अधिक समय तक टिक सकेगी हम अगली गर्मियों में उसे आजमाने के लिए फिर वापस आएंगे और ने कहा मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर रहूँगा टॉम ने कहा अध्याय तीन उन्नीस सौ और अगली गर्मियों में एक नई मशीन के साथ वापस लौटे वो पहली वाली मशीन के आकार से दुगनी बड़ी थी ये अब तक का सबसे बड़ा ग्लाइडर है बिल ने कहा इसके पंख पिछली मशीन की तुलना में अधिक लंबे और अधिक घुमावदार हैं और ने कहा ये पंख ये पंख हमें लंबे समय तक हवा में बने रहने में मदद करेंगे बिल पहले उड़ा उसने कुछ समय के लिए ग्लाइड भी किया लेकिन अचानक मशीन मशीन घूमने लगी लगी। और बहुत तेजी तेजी से से नीचे की ओर गिरने लगी। रुको चिल्लाया पर जमीन पर जमीन जोर से आकर टकराई। क्या तुम ठीक ठाक हो टॉम ने पूछा विल की एक आंख पर काला दाग था और उसकी नाक पर खून था लेकिन वो बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था विल और, और मशीन ठीक करनी थी इसलिए उन्होंने टॉम के पापा को मदद करने के लिए काम पर रखा कुछ दिनों में वो फिर से उड़ने को तैयार थे लेकिन अभी भी कुछ सब कुछ ठीक नहीं था मशीन कई बार अचानक रुक जाती थी और फिर जमीन की ओर घूमती हुई गिरने लगती थी उसमें क्या गड़बड़ है टॉम ने पूछा हमें नहीं पता और ने कहा वे नहीं जानते थे कि क्या गलत है वे नहीं जानते कि क्या गलत है पापा ने टॉम से कहा लेकिन मैं तुम्हें उसमें सवारी करने की इजाजत नहीं दूंगा वो सुरक्षित नहीं है बिल और मशीन में अलग अलग बदल करने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें गलती समझ में नहीं आई अंत में उन्होंने वाहियों लौटने का फैसला किया आप हार तो नहीं मान रहे टॉम ने पूछा मुझे नहीं लगता कि लोग एक हजार साल तक उड़ पाएंगे विल ने कहा टॉम ने विल और ओरे को समुद्र तट से दूर जाते हुए देखा उसने सोचा कि अब वो उन्हें फिर कभी नहीं देखेगा चौथा अध्याय उन्नीस धीरे धीरे सर्दियाँ बीत गई एक दिन टॉम को ओरे का एक पत्र मिला हमने अलग अलग किस्म के पंखों के साथ एक नई मशीन बनाई है पत्र में लिखा था उसके पंख ज्यादा लंबे और अधिक संकीर्ण है हमने संतुलन के लिए और उसे बेहतर तरीके से मोड़ने के लिए उसमें एक पूछ भी जोड़ी है हम किटी हॉक में वापस आकर उसे उड़ाने की कोशिश करेंगे सितंबर में विल और, और लौट कराए। एक बार फिर उन्होंने टॉम की पापा की मदद पापा को मदद करने के लिए काम पर रखा नई मशीन ने पिछले एक की तुलना में बहुत बेहतर काम किया विल और, और ने उसने एक हजार से अधिक उड़ाने भरी यह वो मशीन है जो हम चाहते थे विलने का हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं वो हमारी मर्जी के अनुसार ऊपर नीचे जाती है टॉम ने कहा और हम जैसे चाहें उसे मोड़ भी सकते हैं पर एक चीज वो मशीन अभी भी नहीं करेगी विलने का वो हवा के बिना उड़ान नहीं भर पाएगी हम इस पर एक इंजन लगाने जा रहे हैं और ने फिर वो अपने आप उड़ पाएगी तब हम ऐसा कुछ करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा हम वास्तव में उड़ पाएंगे उस सर्दी के मौसम में उभायों में विल और, और ने मशीन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक इंजन और प्रोपेलर लगाया क्या वो काम करेगा उसका परीक्षण करने के लिए उन्हें किटी वापस जाना होगा अध्याय पाँच उन्नीस विल और नई मशीन को किटी लाए पर प्रोपेलर ठीक से काम नहीं किया नया प्रोपेलर बनाने के लिए तूफान तो में उड़ना बहुत खतरनाक था दोनों जल्द ही अपना काम बंद नहीं करेंगे तो किसी को जरूर चोट लगेगी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे टॉम इसलिए तुम यहाँ से दूर ही रहो लेकिन पापा टॉम ने कहा विल और, और मेरे दोस्त हैं पर यह बहुत खतरनाक काम है पापा ने कहा टॉम और विल को टॉम को विल और, और की याद आती थी और वो उनकी टॉम के, की की, तो के, के पापा ने कहा मैं तो बिस्तर में वापस सोने जा रहा हूं जब उसके पापा सो गए तो टॉम घर छोड़कर समुद्र तट की ओर चला टॉम ने विलोर और के शिविर के पास जीवन रक्षक स्टेशन के कुछ बचाव कर्मियों को खड़े देखा बचाव कर्मचारी तूफान में नाविकों को बचाने का काम करते थे क्या विलोर और के साथ कोई दुर्घटना हुई फिर टॉम ने दोनों भाइयों को देखा हम आज उड़ान भरने की कोशिश करेंगे और ने कहा ये लोग हमारी मदद करने आए हैं टॉम ने लोगों को मशीन को लकड़ी के लंबे ट्रक पर रखने की ट्रैक पर रखने की मदद रखने में मदद की पूरी तैयारी थी लेकिन हवा अभी भी थमी हुई थी यही मौका है और मिलने का दो, दोनों भाई एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे ऐसा लगता था जैसे वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे तब और मशीन में चढ़ गया गुड लक और टॉम चिल्लाया अध्याय छे उसी दिन जैसे ही और ने इंजन शुरू किया सभी की सांसें रुक गई हवा खराब हो रही थी पर और को उसी में उड़ान भरनी थी मशीन पटरी से नीचे उतरने लगी पहले वो हवा के खिलाफ धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चली अचानक टॉम को पापा की आवाज़ सुनाई दी टॉम तुम यहाँ क्या कर रहे हो पापा देखो टॉम चिल्लाया अभी मशीन हवा में उठने लगी वो किसी पागल पक्षी की तरह हवा में ऊपर नीचे कूद रही थी लेकिन मशीन उड़ रही थी सभी ने इस ऐतिहासिक क्षण की जय जयकार की टॉम के पापा ने भी अरे ये तो गजब हो गया पापा ने कहा मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वे कभी सफल होंगे मशीन ने केवल बारह सेकंड के लिए ही उड़ान भरी और केवल एक फीट आगे गई लेकिन उतना ही पर्याप्त था इतिहास में पहली बार इंसान द्वारा नियंत्रित किसी मशीन ने अपनी ही शक्ति के बलबूते उड़ान भरी थी विल और उस सुबह तीन और उड़ाने भरी आखिर उड़ान के बाद सभी लोग किटी चले गए लोगों ने विल और इससे हाथ मिलाए लोग चिल्लाए उन्होंने कमाल कर दिया लॉरा और निर्ण भी वहां थे क्या यह सच है टॉम उन्होंने पूछा बेशक यह सच है टॉम ने कहा मैंने तुमसे कहा था कि विल और, और एक दिन जरूर उड़ान भरेंगे हमने उड़ान भरी और टॉम ने उसमें हमारी मदद की विल ने कहा विर फिर, फिर कब उड़ोगे लौरा ने पूछा अभी विल और मैं क्रिसमस के लिए घर वापिस जा रहे हैं और ने कहा लेकिन हम वापस आएंगे जब वे वापस आएंगे फिर वे मुझे मशीन को उड़ाने देंगे टॉम ने कहा फिर मैं उस पर चांद तक की उड़ान भरूंगा क्या तुम गप मारना कभी बंद नहीं करोगे टॉम लॉरेन ने पूछा कोई कभी भी चंद्रमा तक उड़ान नहीं भरेगा ने कहा और वो फिर वो हंसा बस रुको हमने कहा तुम देखना समाप्त